मंत्र ओ सहनाव सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्विषा वह शांति, शांति, शांति। समाधि की प्राप्ति के अलग अलग जो समय के भेद किए गए थे कि किसको अधिक शीघ्रता से प्राप्त होती है किसको विलंब से उसमें सत्ताईस प्रकार के भेद किए गए थे योगियों के भी और उसके बाद फिर जो उपाय पीछे बताए गए श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक है इतरे तो उन उपायों के अतिरिक्त इधर अंदर आ जाए उन उपायों के अतिरिक्त एक अन्य भी आगे बताया कि तो उन उपायों के अतिरिक्त आगे बताया ईश्वर ईश्वर प्रणिधान वाणधान से और ईश्वर के प्रणधान से जब उपाय बताया तो यहाँ ये भी साथ में बताया गया कि इस उपाय से जो पीछे जितने भी हमने भेद किए योगियों के उन सब में इस उपाय से अधिक शीघ्रता से समाधि प्राप्त होती है और उसमें ईश्वर प्रधान शब्द आगे भी आएगा जहां नियमों की चर्चा आएगी तो वहां और यहां में क्या अंतर है वहां यह है कि अन्य भी सारे यम नियम चल रहे हैं साथ साथ है। लेकिन यहां केवल इस पर विशेष बल दिया जा रहा है क्योंकि ईश्वर प्रधान का अर्थ क्या है कि हम जो भी कर्म करते हैं संसार में उन कर्मों को ईश्वर पर समर्पित कर देना यह तो अर्थ आपने सुना है अब तक कि जो भी कर्म हम करते हैं उन कर्मों को वाक्य क्या है इसका सर्व क्रियानाम परम गुरऊ अर्पणम ये आगे आएगा यहां तो नहीं अभी जहां ईश्वर प्रधान शब्द आएगा आगे तो सर्व क्रिया परम गुरऊ अर्पणम सारी क्रियाओं को उस परमात्मा पर समर्पित कर देना और तत्फल सन्यास होगा आगे एक शब्द और भी दिया है उसमें तो क्रियाओं का अर्पण हम परमात्मा पर कैसे करेंगे उसकी क्या विधि हो सकती है कि कर्म तो हमने किया हम्म तो क्या आपके दिमाग में आ रहा है बुद्धि में क्या आ रहा है कि हम अपने कर्म को हम करने से पहले अर्पण करें या करने के बाद करें करने से पहले करेंगे तो कर्म भी हुआ ही नहीं अर्पण करें क्या चीज आप किसी को कुछ देने जाएं और जो सामान देना है वो घर में भुलाए हाथ में है ही नहीं कुछ भी तो क्या देंगे तो क्या अर्थ निकला फिर कर्म करने के बाद ही तो करेंगे अर्पण अब कर्म अर्पण कैसे करेंगे कर्म है ये क्रिया मान लो किसी ने किसी को गाली दी अब गाली देकर के वो ये सोचे कि मैं इस गाली को जो कर्म है ये परमात्मा को समर्पित कर दूं तो जब कोई किसी को वस्तु देते हैं समर्पित करते हैं तो उसकी उपस्थिति होनी चाहिए उस समय अब गाली में जो उसने शब्द बोला वो तो शब्द बोल करके नष्ट भी हो गया हो गया या नहीं, नहीं हुआ नहीं हुआ शब्द जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है वो तो में रहता है? नहीं।, नहीं शब्द की उत्पत्ति भी होती है और नष्ट भी होता है न्याय दर्शन में धर्मत्पत्ति उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य होता है तो उसने जो शब्द बोला वो तो समाप्त हो गया अब क्या चीज दे परमात्मा को क्या समर्पित करे देख रहा है नहीं नहीं यहाँ बात है कर्म को सर्व क्रियानाम परम गुरु अर्पणम अर्पण की बात आ रही है कि हम सारे कर्म परमात्मा को अर्पित कर दें तो अर्पित कैसे करें कोई विधि निकले तो हमारे सामने साक्षी रख करेंगे नहीं कर्म करें के अपने साक्षी रख के कर्म करना वो तो अलग चीज हो गई वहाँ अर्पण वाली बात कहाँ आई फिर हम अर्पण कैसे करें ब्रह्म ब्रह्म भाव से ब्रह्म भाव से से कर्म कर्म करें करें करें फल की इच्छा के बिना क्या अर्थ होगा मतलब बस परमात्मा करा रहा परमात्मा परमात्मा का तो गाली दिवाल दिलवा रहा है फिर परमात्मा <laughs> करवा रहा है चोर भी कह देगा की चोरी परमात्मा ने करवाई मेरे से मैं क्या करूं उसमें वो न करवाता तो मैं न करता न्यायाधीश अब दंड दे चोर को तो न्यायाधीश के सामने बोलते वही तो परमात्मा ने करवाया था अब उसी को बुलाइए कटकरे में उसी को दंड देना नहीं तो परमात्मा तो करवाया था परमात्मा से जो बोलेंगे उसने करवाया तो है, तो ठीक है तो है जो जज ये बोलेगा परमात्मा ने सारे कर्मों का निर्णय केवल न्यायाधीश ही नहीं करता लौकिक बहुत से ऐसे मानसिक कर्म होते हैं जो न्यायाधीश को पता ही नहीं कि हमने क्या क्या सोचा है वहां न्यायाधीश क्या करेगा तो इसलिए कर्म करने के बाद हम ईश्वर को कैसे अर्पण करें अच्छा पहली बात यह है कि हम ईश्वर को अर्पण जब करेंगे तो ईश्वर को अर्पण करने की विधि क्या होगी ईश्वर सर्वव्यापक है हमने जब कर्म किया था उस समय भी ईश्वर था कर्म कर लिया है अब भी ईश्वर है और कोई साकार पदार्थ नहीं है वो जो उसको हम अर्पण करें और कर्म भी हमारा नष्ट हो चुका है जो क्रिया थी वो भी नष्ट हो गई तो इस तरह से ये जो संदेह है ये दूर नहीं होगा ये समस्या ऐसे दूर नहीं होती अब हम एक लौकिक उदाहरण लेते हैं कि मान लो अपराधी ने अपराध किया कोई आतंकवादी है अपराधी है बहुत बहुत अपराध करते हैं जीवन में लेकिन बाद में जब शासन उनको पकड़ता है उनको घेर लेता है तो क्या कहते हैं भाई कि आप हमारे सामने अपने को समर्पित कर दो सरेंडर करने को बोलते हैं नहीं अब जो कोई आतंकवादी अपराधी शासन के आगे अपने को सरेंडर करता है समर्पित करता है ये समर्पणित हुआ उसका तो वहां क्या अर्थ लेते हैं हम हम वहां देख ले हम वहां ये अर्थ लेते हैं वो अपराधी ये कहता है कि जो भी मैंने अब तक अपराध किया है उसका शासन जो भी मुझे दंड देगा वो मुझे स्वीकार होगा पहली बात दूसरी एक बात और होती है वहां कि आगे से मैं शासन के नियमों के अनुसार कर मुंगा यही तो है वहां पर अर्थ बताओ इसके अतिरिक्त तो और क्या अर्थ होगा वहां समर्पण का कुछ भी नहीं सारे हथियार दे दिए उसने हैं, और अपने को शासन के समर्पित कर दिया और यही होगा जो अपराध उसने किए हैं वो माफ नहीं किए जाएंगे उसके उन पर केस चलेगा जो भी न्यायाधीश निर्णय करेगा वो भोगना है उसको और आगे से वो नहीं करेगा ये वचन दे रहा है यही तो समर्पण का अर्थ है वही बात यहां पर भी है कि ईश्वर प्रणिधान ईश्वर को हम प्रकर्ष रूप से अपने सामने रख रहे हैं धारण कर रहे हैं उसके शासन को हम स्वीकार कर रहे हैं ईश्वर प्रधान का ईश्वर को धारण करने का अर्थ ये नहीं कि हाँ ईश्वर को हम पकड़ करके लाए हैं अपने पास में ईश्वर तो व्यापक है हमारे अंदर पहले से ही है लेकिन अब तक हम उसके शासन को समझ नहीं पा रहे थे उसके शासन का हमें कोई महत्व तो पता ही नहीं था अब हमने जान लिया जान लिया और साथ में ये भी जान लिया कि एक भी कर्म से हम बच नहीं सकते परमात्मा के जो फल है उसका कर्म का उससे एक भी कर्म के फल से हम बच नहीं सकते और प्रत्येक कर्म को करते समय वो लगातार हमें देख रहा है तो इन बातों को जब पता लगता है साधक के लिए तो अब वो क्या कहता है कि ठीक है ईश्वर मैं आपको अब समझ पाया हूं अब आगे से मैं जो भी कार्य करूंगा जो कर चुका हूं उसका तो ठीक है आप जो भी यथोचित दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है लेकिन आगे से मैं जो भी कार्य करूंगा वो आपकी आज्ञा के अनुसार करूंगा यह है ईश्वर के प्रति क्रियाओं का समर्पण समर्पण का अर्थ यही हुआ जैसे कोई बच्चा किसी अध्यापक के प्रति माता पिता के प्रति अपने को समर्पित कर रहा है तो इसका क्या अर्थ होगा कि जैसे माता पिता कहेंगे वैसे करूंगा यह होता है समर्पण सारी क्रियाओं का समर्पण और उसमें भी जो आगे ईश्वर प्रधान आएगा वहां एक शब्द और आ गया रहा है कि तत्फल संयास हो वा त्याग करना लेकिन वहां वाह शब्द लगाया है अथवा अर्थात साधक ने यह निश्चय कर लिया कि मैं सारे कर्म ईश्वर की आज्ञा के अनुसार करूंगा लेकिन फिर भी कभी कभी अज्ञानता से वो कोई कर्म ऐसा कर ले जहां अपने फल की कामना को भी जोड़ ले साथ में है? सकाम कर्म कर ले क्योंकि ईश्वर की आज्ञा के अनुसार किए गए कर्म निष्काम कर्म कहलाते हैं और वहां यदि उसने अज्ञानता से कोई सकाम कर्म कर भी लिया है अब उसके जब फल की प्राप्ति की बारी आएगी समय आएगा तो उस फल का वो त्याग कर सकता है एक अवसर और है उसके पास में अगर उस फल के उस कर्म के फल से बचना चाह रहा है तो फल की प्राप्ति के समय उसका त्याग भी कर सकता है कर सकता है कि नहीं या नहीं कर सकता जो भी उसको साधन मिल रहे हैं फल मिल रहा है वो अपने किसी और कार्य में लगा दे किसी के कल्याण में लगा दे ये त्याग हो गया स्वयं नहीं भोग रहा है उसके लिए स्वयं भोग लेगा तब तो फिर वो निष्काम कर्म नहीं कहलाएगा सकाम कर्म ही हुआ तो उसके फल का त्याग भी कर सकता है वो ये भी उसके लिए है अब ऐसा ही ईश्वर प्रधान हम यहां देखेंगे यहां थोड़ा सा अंतर आएगा इसमें कि यहां जो पीछे उपाय बताए थे श्रद्धा वीरिय स्मृति समाधि वो तो है ही क्योंकि ये सारा प्रकरण चल रहा है योगियों का और कौन से योगियों का जिनको संप्रज्ञा असंप्रज्ञा समाधि उपाय से प्राप्त होती है भव प्रत्यय नहीं उपाय प्रत्यय उपाय प्रत्यय वाले योगियों का ये प्रकरण चल रहा है तो उपाय तो पीछे बता ही दिए हैं पीछे आ गए हैं वो भी सब करने हैं लेकिन उनके करने के साथ साथ विशेष ध्यान अब किस पर देगा ये साधक ईश्वर प्रणधान पर अब इसमें एक अर्थ और भी लेते हैं कि यहां भक्ति शब्द आ रहा है तो भक्ति में हम ईश्वर का हैं, उसका जप करें मंत्रों का जाप करें अर्थपूर्वक जाप अर्थपूर्वक ही होता है तदर्थ भावनम जो शब्द आएगा आगे तो वहां पर घंटों बैठे हैं लगातार उसका ध्यान कर रहे हैं उस पर चिंतन कर रहे हैं उसके गुणों पर विचार कर रहे हैं कैसे कैसे हमारे साथ वो सारा व्यवहार कर रहा है हम पर कैसे कृपाएं करता है इन सब पर साधक लगातार लगातार बार, बार बार बार बार विचार कर रहा है क्योंकि आवर्तित शब्द भी आ रहा है इसमें बार बार ईश्वर को अपने अंतकरण में ला रहा है विचार के रूप में ध्यान के रूप में और जो भी कर्म संसार में व्युत्थान काल में जब आता है तो वहां पर वो कर्म ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कर रहा है तो ऐसा साधक जो पीछे के उपाय बताए श्रद्धा वीर्य आदि वो तो इसके हो ही जाएंगे उसमें कोई व्यवधान नहीं पड़ने वाला है वो उन उपायों से भी आगे निकल चुका है अब उसका ध्यान क्रियात्मक रूप में ज्यादा नहीं है अब उसका ध्यान केवल ईश्वर के चिंतन में अधिक है और कर्म कोई होगा भी उसके द्वारा तो इसकी आज्ञा के अनुसार होगा और ऐसा जब साधक करता है तो उसके लिए फिर है कि ईश्वर स्तमनगृहणाती उस पर ईश्वर फिर कृपा करता है यह कृपा करना वही है अब ईश्वर कैसे कृपा कर सकता है क्योंकि यहां पर जब साधक ईश्वर की, की आज्ञा के अनुसार कर्म करेगा तो उसका पुण्य कर्माशय बनेगा या नहीं हम बनेगा ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कर्म करना एक तो होता है निष्काम कर्म लेकिन निष्काम कर्म भी ठीक है परंतु निष्काम कर्म करने की अवस्था बहुत आगे चल करके आती अभी प्रारंभ किया है उसने कार्य और प्रारंभ किया है तो ईश्वर की आज्ञा दूसरों का परोपकार करना भी तो है वो भी ईश्वर की ही आज्ञा है तो ऐसे कर्मों को करके वो अपने कर्माशय को पुण्य कर्माशय को बढ़ा लेता है बढ़ेगा ही और जब पुण्य कर्माशय को बढ़ा लेगा और ध्यान उसका असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने का है लगन उसकी वैसी ही लगी हुई है तो परमात्मा उन कर्मों का फल भी तो देगा उसको अब परमात्मा फल कैसे देगा परमात्मा के फल देने की प्रक्रिया कैसे होती है आप में से कोई बताए परमात्मा कैसे देता है फल हैं नहीं, नहीं परमात्मा परमात्मा सुख कैसे देगा परमात्मा सुख तो ये सुख दुख का नाम तो नहीं है जाति आयु भोग ये सुख दुख का नाम नहीं है और जाति तुम्हें मिल गई उसमें क्या अंतर करेगा वो हमने अधिक पुण्य कर लिए तो तो अब जाती बदलेगा थोड़ी सी। तो बन है है है है, है? एक बार में, बदलती नहीं है वो, है ना? और और आयु भी जो हमारे पीछे के अनुसार मिली है, ठीक है? और भोग हम कहते हैं भोग के साधन तो भोग के साधन वो कैसे देगा कैसे देता है भोग के साधन वो कभी, कभी कभी कभी अनुभव किया है कभी उससे भोग के साधन लेते हुए अनुभव किया है कि देखो ये ईश्वर दे रहा है मुझे मैं ले रहा हैं कभी नहीं हुआ ना तो भोग के साधन भी कैसे देगा वो तो ईश्वर फल कैसे देता है, है।, है? कैसे मदद करेगा मैं मान लीजिए कोई अपना कोई भार गठरी उठा रहा हूँ तो हाथ लगाएगा साथ में ये सृष्टि के द्वारा ही मदद करेगा जैसे हम अगर कहीं पे किसी काम किसी काम के लिए जा रहे हैं और किसी हमने भी भी नहीं और ने हमारी हेल्प कर दी मदद हाँ, ये एक तो तरीका तो है बिल्कुल सही कहा आपने ये भी एक तरीका है ईश्वर के कर्म फल देने का ये भी एक तरीका है कि दूसरों दूसरों के अंदर दे दूसरों के अंदर अंदर प्रेरणा दे देना प्रेरणा उत्पन्न कर देना और उस प्रेरणा के फलीभूत वह व्यक्ति हमारे साथ कोई अच्छा कार्य करता है हमें सहायता पहुंचाता है यह भी एक तरीका है उसका और दूसरा एक तरीका और है जो अधिक करता है ईश्वर और वो करता है हमारे चित्त में सत्व रजस और तमस्व में परिवर्तन परिवर्तन का अर्थ उद्भूत करना अनुभूत करना तमोगुण के मात्रा को उद्भूत कर देना हैं? उनको सक्रिय कर देना या रजस रजोगुण इनको सक्रिय कर देना अथवा सत्वगुण को सक्रिय कर देना कण उतने ही हैं। कणों की मात्रा घटबड़ नहीं होगी यहां जैसे आप सब लोग बैठे हुए हैं अब मैं किसी से प्रश्न करूं तो किसी एक से करूंगा प्रश्न तो मैंने क्या किया किसी एक को सक्रिय कर दिया और सारे शांत बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है हैं दो को कर दिया तीन को कर दिया तो ऐसे कण उतने ही हैं है सत्वस्तमस लेकिन जब उसको सुख देना होता है तो हमारे चित्त में सत्व गुण की मात्रा को बढ़ाएगा बढ़ाएगा का अर्थ उनको सक्रिय करेगा और उस अवस्था में हम जिस परिस्थिति में भी हैं, जैसे भी हैं जिन साधनों में भी हैं, हमें उन्हीं में सुख प्राप्त होने लगेगा हमारी बुद्धि अच्छी चलने लगेगी हमारे चित्त में जो सात्विकता आएगी हम निर्णय शीघ्र कर पाएंगे हम किस में कर्म में हानि है किस में लाभ है ये बहुत शीघ्रता से निर्णय कर लेंगे हम निर्णय क्यों नहीं कर पाते हैं क्योंकि सत्व गुण की मात्रा कम है वो कम उभरा हुआ है ऐसे ही दुख देना है ईश्वर को जो गुण को सक्रिय कर देगा तो हमारे चित्त में परिवर्तन करना ये ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं है साधारण सी बात है हैं सारे सत्व अधिकार है तो जब साधक अपने पुण्य कर्मों की मात्रा को बढ़ा लेता है और लगन देखता है परमात्मा इसकी किधर है तो उसी ओर उसको सफलता देने के लिए वह परमात्मा उसके चित्त में परिवर्तन करेगा और उस परिवर्तन को करने के लिए उसको कोई समय की अपेक्षा नहीं है इसलिए वाक्य दिया है इसी की भाष्य में कि अभिध्यान मात्रा केवल संकल्प मात्र से परमात्मा सृष्टि भी तो ऐसे ही बनाता है क्या वो एक एक कण को पकड़ पकड़ के जोड़ता है आपस में केवल संकल्प मात्र ही तो है उसका केवल कामना मात्र ही तो है उसकी जिसको हम ईक्षण शब्द से बोलते हैं कि परमात्मा ईक्षण करता है और संसार बनता है ये तो ईक्षण क्या है उसका विशेष ज्ञान विशेष दर्शन विशेष संकल्प मात्र तो संकल्प मात्र से वह उस योगी के चित्त में परिवर्तन करके उस पर कृपा करता है तो इस तरह से यहां ईश्वर प्रणधान जो दिया है इस भाष्य में यहां पर इसका अर्थ तो यहां यही है कि इस अभिध्यान मात्र से वह योगी उसको प्राप्त होने वाली वह समाधि अत्यंत निकट आसन्न तम हो जाती है और समाधि का लाभ और समाधि का फल ईश्वर की प्राप्ति वो उसको दोनों हो जाते हैं अब यहां जो ईश्वर शब्द आया क्या पीछे के सूत्रों में अब तक इतने निकल गए 22 सूत्र उनमें कहीं ईश्वर शब्द आया है अभी तक नहीं आया ना पहली बार आया है यह अन्य शब्द आ गए हैं लेकिन यह पहली बार आया है दृष्टा तो आया है तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान लेकिन दृष्टा तो जीवात्मा भी है परमात्मा भी है लेकिन ईश्वर जीवात्मा नहीं है ईश्वर शब्द पहली बार आया है अब पहली बार आया है, तो इसकी व्याख्या भी अपेक्षित है तो इसलिए आगे अब सूत्र का आएगा और उस सूत्र की अवतरणिका में व्यासी क्या लिखते हैं कि अध प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त प्रधान और पुरुष से व्यतिरिक्त का अर्थ अलग पृथक प्रधान और पुरुष दो हैं ये प्रधान किसे कहते हैं प्रकृति है प्रधान कहते हैं प्रकृति को विशांख्य में तो बहुत ही आएगा शब्द प्रधान बार बार आता है वहां प्रकृति को हम प्रधान भी कहते हैं प्रकृति भी कहते हैं अलिंग भी कहते हैं हैं? माता नहीं माता शब्द नहीं आया दर्शन में तो नहीं है, और कहीं हो तो पता नहीं प्रधान का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से जो सबको सारे कार्य जगत को धारण किए हुए हैं क्योंकि सब ही तो धारण किए हुए हैं सबसे बने हुए हैं इसलिए प्रधान तो प्रधान से पुरुष अर्थात ये ईश्वर अलग है प्रधान से ईश्वर व्यतिरिक्त का अर्थ अलग इसकी सत्ता अलग है बिल्कुल और पुरुष शब्द किसको कहेंगे यहां पर जीवात्मा क्योंकि जब ईश्वर की व्याख्या हो रही है और उसको पुरुष से पृथक बताया जा रहा है तो पुरुष का अर्थ क्या होगा जीवात्मा प्रकरण के अनुसार ये ठीक है पुरुष परमात्मा भी होता है लेकिन यहां जीवात्मा अर्थ होगा अब इस वाक्य से इतने ही वाक्य से प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त इतने वाक्य से क्या ये बात सिद्ध हो रही है या नहीं कि प्रकृति और जीव और तीसरा ये जो अतिरिक्त है ईश्वर ये दोनों तीनों सिद्ध हो रहे हैं या नहीं ये तीनों सिद्ध हो रहे हैं या नहीं इसी वाक्य से हो रहे हैं ना कि प्रधान की भी सत्ता है और पुरुष की भी सत्ता है जीवात्मा की और ईश्वर की भी सत्ता है और जब तीन बातें सिद्ध होती हैं तो इसको क्या कहते हैं त्रैतवाद आपने अद्वैतवाद सुना होगा द्वैतवाद सुना होगा और ये क्या है त्रैतवाद तो महर्षि व्यास महर्षि पतंजलि ये त्रैतवाद को स्वीकार कर रहे हैं अर्थात तीनों की सत्ता है तीनों अलग अलग हैं तीनों नित्य हैं तीनों अनादि हैं तीनों अनंत हैं सदा से हैं सदा रहने वाले हैं और अनेक प्रमाण वेदों के मंत्र उसमें त्रैतवाद बताया जा रहा है और एक प्रसिद्ध मंत्र भी है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम पर शस्व जाते तयोर्य पिपलम स्वादवत्ती यहां तीनों आ गए द्वा पहले कहा दो दवा सुपर्णा दो ऐसे हैं जो चेतन तत्व हैं और सयुजा साथ साथ रहने वाले हैं और सखाया एक दूसरे के मित्र भी हैं वो उसको चाहता है वो उसको चाहता है जीवात्मा ईश्वर को चाहता है और ईश्वर परमात्मा ईश्वर जो है जीवात्मा को चाहता है दोनों एक दूसरे को चाहने वाले हैं लेकिन सखा का मित्र का अर्थ ही होता नहीं इतना सखा का जो अर्थ है वो मित्र के अर्थ में नहीं घटेगा पूरा क्योंकि मित्र का अर्थ क्या होता है पता है नहीं नहीं मित्र शब्द का अर्थ धि स्नेह ने जो स्नेह करता है उसे मित्र कहते हैं <coughs> मिधि स्नेह ने स्नेह करने वाले को मित्र कहते हैं और सखा का अर्थ होता है जिसकी समान ख्याति है समान ख्याति है जिसकी है अर्थात ईश्वर और जीव में से बहुत सी दो बातें समान मिलती हैं आपस में चेतन भी हैं दोनों निराकार भी हैं दोनों बहुत सी बातें मिलेंगी समान तो जिनकी समान ख्याति होती है उन्हें कहते हैं आपस में सखा हमारा भी कोई सखा बनता है लोक में तो तभी तो बनेगा जब विचारों में तो विचारों में समान ख्याति हो गई वो सखा बन गया हमारा और मित्र से निकलता है अर्थ स्नेह करने वाला वहां समान ख्याति अर्थ नहीं निकलेगा। हम जो पर्यायवाची बोल देते हैं शब्दों को आपस में तो कोई किसी का पर्यायवाची नहीं होता हर शब्द अपने अलग अर्थ को लिए हुए है किसी विशेष गुण को हर शब्द बताता है तो द्वा सुपर्णा सयुजा सिखाया और समानम वृक्षम अब दो तो ये हो गए जो चेतन तत्व हैं मंत्र के अंदर और समानम वृक्षम एक ही वृक्ष पर दोनों बैठे हुए हैं वृक्ष क्या है ये प्रकृति संसार इस संसार में जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है अब दोनों में अंतर दिखाया है कि तयोहु उन दोनों में अर्थात जो ईश्वर और जीव है उन दोनों में से एक क्या कर रहा है स्वादु फलम अति वो सांसारिक जो साधन हैं सारे पदार्थ हैं विषय हैं इन सब के इन सब को भोग रहा है और कैसे भोग रहा है स्वादु स्वादिष्ट मान करके सुखकारी है ऐसा मान करके हम संसार में किसी भी पदार्थ की प्राप्ति की जब इच्छा करते हैं तो इसलिए करते न कि हमें इससे सुख मिलेगा क्या कोई ऐसा भी है कि दुख मिलेगा ऐसा मान करके कुछ प्राप्ति करें पदार्थों की तो स्वादु अति और दूसरा चेतन क्या कर रहा है अभिचाकशीती है वो जो कुछ जो दूसरा कर रहा है जो स्वादिष्ट फल भोग रहा है वो उसको पूर्ण रूप से उसका निरीक्षण कर रहा है क्योंकि उसको सारे कर्मों का हिसाब किताब भी तो करना है जैसे कि अधिकारी कुछ बोल रहा है और एक को लिखने को लगा दिया गया कि तू तो लिखता रहे मैं क्या क्या बोल रहा हूं तो लिखने वाला अधिकारी के प्रत्येक वाक्य को ध्यान सुनेगा या नहीं क्यों क्योंकि उसको सारा लिखना है उसको बाद में बताना है कि देखो आपने ये, ये बोला था तो जीवात्मा जो कुछ करता है परमात्मा अगर ठीक ढंग से ना देखे उसको उसका ज्ञान ना हो कर पाए तो वो कैसे फल दे पाएगा उसका जो सुबह मैंने मंत्र बोला था कि विश्वाणी देव वायुनानी विद्वानी तो इस तरह से इस वाक्य से तीनों बातें निकल रही हैं तीनों तत्वों की सत्ता अनादि है तो ये जो मान्यता हम बना लेते हैं कि केवल ब्रह्म ही है और ये जीवात्मा उसका अंश है, है? और जीवात्मा अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ब्रह्म का अंश है अर्थात ब्रह्म ने ही इसको उत्पन्न किया है तो देखो इस वाक्य से ये बात सिद्ध नहीं हो रही यहां प्रधान और पुरुष इन दोनों से परमात्मा अलग है ईश्वर अलग है व्यतिरिक्त और भी ऐसे बहुत से मंत्र आते हैं उपनिषद में उसमें श्वेता में भी आया हुआ है अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहु ही प्रजा सृजमान स्वरूपा अजो ही एको जुषमाणू नहाती एनाम भुक्त भोगाम अजोन्य तीन बार अज अज अज तीन शब्द हैं ये अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम यहां शब्द क्या है अजा स्त्रीलिंग में तो प्रकृति स्त्रीलिंग में आती आता है शब्द ये तो उसको अजा कहा गया और कैसी है ये लोहित शुक्ल और कृष्ण ये स्वरूप वाली लोहित का अर्थ रजस शुक्ल सत्व और कृष्ण तमस यही तीन स्वरूप है न प्रकृति के सत्व रजस और तमस, तमस। तो एक तो ये होगी अजा और अजा या अज इनका अर्थ क्या होता है हम अज बोले हैं इसका अर्थ क्या होगा है अज का अर्थ एक बकरा भी होता है बकरी लोक में संस्कृत में लेकिन यहां अज का वो अर्थ नहीं है न जायते अजह जो उत्पन्न नहीं होता है उसे कहते हैं अज आप मंत्र बोलते होंगे यज में शांति क्रम में एक मंत्र आता है ना शन्नो अज एकपाद नहीं आते शनो अज एक पात देव परमात्मा को अज कहा जा रहा है मंत्र में अज जो कभी भी उत्पन्न नहीं होता है पैदा नहीं होता है तो प्रकृति को क्या कहा गया अजा क्योंकि बहुत तो लोगों की यही मान्यता है कि ये जो संसार हमें दिखाई दे रहा है ये संसार भी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है परमात्मा से परमात्मा अर्थात उपादान कारण उसका और उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे मकड़ी अपने शरीर से जाला बनाती है यथूर्ण नाभी ही सजते गृहणतेच जैसे मकड़ी अपने शरीर से जाला बना रही है ऐसे ही परमात्मा ने अपने से संसार बनाया और संसार यदि अपने से बनाया उसने तो वह अजा कहेंगे उसको फिर हम ये संसार जो है ये सारी प्रकृति ये फिर अजा कह सकते हैं इसको क्योंकि अजा का अर्थ है जो कभी भी उत्पन्न नहीं होती है जो सदा से है और दो अज और आ रहे हैं उसी मंत्र में आगे कि अजो ही एको को जुष्माण एक इसमें अज ऐसा है जो सांसारिक पदार्थों को भोगता है और जहां भुक्त भोगाम अजो और दूसरा ऐसा है जो सब कुछ त्यागे हुए हैं छोड़े हुए हैं इस तरह से परमात्मा और ये जीवात्मा और ये प्रकृति तीनों नित्य हैं, ठीक है तो इन सब दोनों से प्रधान और पुरुष से व्यतिरिक्त को अयम ईश्वरों नाम ये ईश्वर जो आपने शब्द बोला पिछले सूत्र में ये कौन है प्रधान और पुरुष तो हम समझ रहे हैं लेकिन ईश्वर कौन है अब आग उसका आगे सूत्र सूत्र आप लोग ही बोलिए बोलिए क्लेश कर्म, कर्म, कर्म विपाक आशय ही अपरा पुरुष विशेष ईश्वर अब देखो पुरुष शब्द क्योंकि जीवात्मा के लिए भी प्रयोग में आ चुका और स्वयं व्यास जी ने ही प्रयोग किया है अभी और परमात्मा भी पुरुष है तो कुछ तो हम उसमें विशेषता लगाए कोई विशेषण जोड़े साथ में तो विशेषण लगा दिया गया विशेष वो पुरुष विशेष है और संस्कृत में एक शैली होती है ये कि हम जब विशेष शब्द यद्यपिन नियम तो यह होता है कि विशेषण को पहले बोलते हैं और विशेष्य को बाद में बोलते हैं यही तो नियम है ना अब यहां पर पुरुष और विशेष इसमें विशेषण कौन है विशेष और विशेष्य कौन है पुरुष जिसको विशेषित किया जा रहा है उसे कहेंगे विशेष्य तो बोलना कैसे चाहिए विशेष पुरुष लेकिन पुरुष ये विशेष शब्द बाद में बोला जाता है ये ये शैली में ऐसे ही आएगा अर्थ तो वही करेंगे कि विशेष पुरुष है ये अब विशेषता क्या क्या है वह सूत्र में सब बताई जा रही है और ये विशेषताएं किसके आधार पर बताई जा रही हैं जीवात्मा के आधार पर जीवात्मा को सामने रख करके तुलना की जा रही है उसे कि कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो जीव के साथ तो घट जाएंगी लेकिन ईश्वर के साथ नहीं घटेंगी तो सबसे पहला शब्द क्या है इसमें क्लेश और क्लेश तो ये पारिभाष शब्द है इस शास्त्र का अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश पांच क्लेश आगे बताए जाएंगे और जो शब्द आ रहा है आगे अपरा सबके साथ लगाते जानना क्लेशों से अपरामृष्ट अपराष्ट का अर्थ क्या होगा परामृष्ट कहते हैं उससे युक्त और अपरामृ कह दिया तो उससे अलग उससे अछूता बिल्कुल उससे अछूता अर्थात ये जो चार चीजें हैं ये इनसे परमात्मा बिल्कुल अछूता है इनसे उसका संपर्क नहीं होता अपराष्ट तो सबसे पहले किससे बताया अछूता प्लेषों से अब इसका अर्थ है कि जीवात्मा इनसे सना हुआ है फिर इनसे युक्त हो जाता है हम सब अनुभव करते हैं जीवन में हमारे अंदर क्लेश उत्पन्न होते हैं लेकिन परमात्मा इनसे अछूता है अब परमात्मा इनसे अछूता है तो उसके अंदर न तो विद्या है अर्थात मिथ्या ज्ञान भी नहीं है यथार्थ ज्ञान है उसका और राग और द्वेश ये भी उसके अंदर नहीं है न तो वह किसी से प्रेम करता है अतिरिक्त और ना वो किसी से द्वेष करता है अब द्वेष नहीं करता है तो वो दंड कैसे देगा जीवात्मा को फिर नहीं कर्माशय को देख के दंड तो दे रहा है दंड देते समय कुछ तो थोड़ा रोष में आएगा कि नहीं <laughs> वो रोष में नहीं आता इसलिए उसके दंड को हम क्रोध शब्द से नहीं बोलते हैं उसके अंदर जो भाव आता है दंड देने का वो क्रोध शब्द नहीं उसे क्या कहते हैं मन्यु मनु रसी मनु मई मंत्र आपने बोला होगा कभी कि हे परमात्मा आप मन्यु स्वरूप हैं और मेरे अंदर भी मन्यु जैसा गुण आप प्रदान कीजिए क्योंकि मन्यु उसे कहते हैं जो जान कर किसी के साथ न्याय करता है जान कर सब कुछ जानकर आगा पीछा सारे साक्ष्य जुटा करके जैसे न्यायाधीश करता है ऐसे जो न्याय करता है उसे मन्यु कहते हैं तो वहां क्रोध शब्द का प्रयोग नहीं होता है तो क्लेशों से परमात्मा छूता है ना विद्या है उसमें ना राग है ना द्वेष है और अभिनिवेश भी नहीं है उसके अंदर अभिनिवेश किसे कहते हैं मृत्यु का भय अब मृत्यु का भय जब ईश्वर में नहीं है तो क्या इससे यह अर्थ तो नहीं निकल रहा है कि ईश्वर शरीर धारण नहीं करता शरीर धारण करेगा तो मृत्यु होगी या नहीं आ? तो आत्मा की तो यहां भी नहीं हो रही है किसी की फिर भी हम कहते हैं मृत्यु मर गया मृत्यु हो गई जैसे हम व्यवहार कर रहे हैं लोक में वैसा ही शब्द वही अर्थ रखना है यहां पर वो ठीक है कि शरीर का और आत्मा का वियोग मृत्यु कहलाता है तो चलो ऐसे ही बोल दो कि जब परमात्मा को कहा गया कि मृत्यु से अर्थात अभिनिवेश क्लेश उसके अंदर नहीं है मृत्यु का भय जीवात्मा के अंदर बताया जा रहा है कि नहीं और परमात्मा के अंदर नहीं है मृत्यु का भय तो मृत्यु का आप क्या अर्थ करेंगे वही घटाएंगे वहां पर फिर जीवात्मा के अंदर मृत्यु का भय का अर्थ क्या है यही तो होगा ना शरीर से वियोग हो ना तो अब वहां ऐसे बोल दो कि परमात्मा का शरीर से वियोग नहीं होता तो दूसरा अर्थ क्या निकल लगे परमात्मा शरीर धारण करता ही नहीं है तो वियोग कहां से होगा जब जड़ ही नहीं है तो वियोग होगा कहां से शरीर ही नहीं है और मंत्र ऐसे वेदों बहुत से आते हैं त्रिवेद के चालीसवें अध्याय का मंत्र बहुत प्रसिद्ध है सपर्यगात शुक्रम अकायम अकायम शब्द आया ना अकायम जिसकी काया नहीं होती और काया का तो की दूसरा अर्थ होता भी नहीं है काया का अर्थ तो शरीर ही होता है यह शब्द ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई और अर्थ कर लें हम तो जो शरीर धारण नहीं करता तो यहां इससे सिद्ध हो रहा है इसी सूत्र से कि परमात्मा शरीर धारण नहीं करता क्योंकि ऐसा कौन सा शरीर है जिसमें परमात्मा नहीं है आप बताइए कौन सा है शरीर ऐसा हुँ? है कोई शरीर ऐसा परमात्मा नहीं है तो धारण किसको करेगा वो वो तो पहले से ही सम में है।, है अभी आप इस सूत्र को समझ लो पहले उसके बाद फिर गीता की विवेचना कर लेना ऐसे मिलाकर के मेल खा रही है कि नहीं अगर नहीं भेल खा रही है तो आपके ऊपर है कि आप गीता को देंगे प्राथमिकता या पतंजलि को देंगे क्योंकि विद्वानों में ऋषियों में विरोध नहीं होता है हैं? और ये पतंजलि ऋषि हैं, ये व्यास जी है ये सब अर्थ कर रहे हैं सारा बता रहे हैं हमारे लिए और फिर वेद का मंत्र स्वयं ईश्वर बता रहा है कि मैं श्री धारण नहीं करता अब जहां गीता कुछ भी कहती रहो तो जब स्वयं परमात्मा कह रहा है मंत्र किसने बनाए मंत्रों का रचनाकार कौन है वेदों का कर्ता कौन है ईश्वर है और ईश्वर कह रहा है अकायम मैं शरीर धारण नहीं करता हूं है? और फिर आप परमात्मा को मान रहे हैं या नहीं चलिए तो गीता की बात छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए परमात्मा सर्वव्यापक है या नहीं तो शरीर धारण करने का अर्थ क्या हुआ फिर वो कौन से शरीर में नहीं है आपके अंदर नहीं है मेरे अंदर नहीं है वहां ज्यादा है मतलब वहां घनत तो ज्यादा है उसका जैसे वायु कहीं हल्की होती है कहीं ज्यादा घनत्व होता है ईश्वर सर्वव्यापक है फिर। नहीं, आप है या नहीं। जी है। तो आपके अंदर है और मेरे अंदर भी है, राम के अंदर भी था कृष्ण के अंदर भी था तो क्या अंतर आ रहा है सब में कोई अंतर आ रहा है तो आप यही तो कहोगे फिर उनके अंदर ज्यादा था कुछ ठूस के भरा हुआ था <laughs> हमारे अंदर थोड़ा कम है तो ये नहीं होता है परमात्मा समान है एक रस बोलते हैं परमात्मा के लिए एक रस एक जैसा हुँ? बिल्कुल एक जैसा तो इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक है शरीर धारण नहीं करता अब अगला शब्द क्या आया कर्म क्लेश कर्म कर्मों से भी वह है अब कर्मों से छूता है यहां थोड़ा विवेचना करनी पड़ेगी कि कर्म का अर्थ क्रिया भी होता है और कर्म का जो जिससे हमारा कर्माशय बनता है वो भी एक कर्म है और क्रिया का भी नाम कर्म है लेकिन कर्म के आगे जो विपाक शब्द आ रहा है ये विपाक कर्माशय का होता है कर्म का नहीं कर्माशय का विपाक यानी कर्म के जो संस्कार हमारे बन जाते हैं पाप और पुण्य के धर्म अधर्म के जो संस्कार बन जाते हैं उन संस्कारों का विपाक होता है क्योंकि कर्मकार का मात्र क्रिया करेंगे तो क्रिया तो परमात्मा भी करता है संसार को बनाना यह क्रिया नहीं है क्या नहीं। उसको धारण करना पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घुमाना ये सारे ग्रह उपग्रह सब गतिशील हैं कौन कर रहा है इनको हुँ? ये न देव रुरा पृथ्वी चढ़ा ये न स्व स्थितम ये नाकह यो अंतरिक्षे रजसो विमान सारे लोक लोकांतर उसने बनाए है? और सदाधार पृथ्वी दयामुतेम वो पृथ्वी लोग द्यूलोग अंतरिक्ष लोग, लोग सबको दाधार धारण किए हुए हैं तो ये सब क्रिया ही तो है वो रही उसके लगातार एक क्षण भी क्रिया से रहित नहीं है क्या पृथ्वी कभी रुकती है ये तो क्या हम धक्का दे रहे हैं इसको हम घुमा रहे हैं क्या लगातार घुमा रहा है वो और स्वयं ये जड़ पदार्थ है घूम नहीं सकते जड़ पदार्थ में स्वयं क्रिया नहीं हो सकती तो क्रिया तो कर रहा है वो लेकिन वो क्रिया उससे कर्माशय नहीं बनता कर्माशय बनता है क्लेश होने पर और क्लेशों का पहले ही कर दिया गया निषेध कि क्लेशों से परमात्मा अछूता है वह क्लेश युक्त तो होकर के क्रिया नहीं कर रहा है वह व्यवस्था करने के लिए क्रिया कर रहा है जीवात्मा का कल्याण करने के लिए क्रिया कर रहा है तो कर्मों से भी ईश्वर अछूता है अर्थात कर्माशय उसका नहीं बनता अब कर्माशय नहीं बनता तो विपाक और विपाक के ये भी एक पारिभाषिक शब्द है इनका योगशास्त्र का स्वयं आगे सूत्र में आएगा हैं सती मूले तद विपाक सतीमूले तद विपाक जाति आयु और भोग यानी कि जाति आयु और भोग ये होते हैं विपाक लेकिन किसके होते हैं ये कर्माशय से अब ये विपाक भी परमात्मा को नहीं होते अब यहां पर पृथ्वी को पीछे आई थी बात क्लेशों की और क्लेशों में अभिनिवेश क्लेश बताया मैंने कि मृत्यु का भय ईश्वर को नहीं है अर्थात उस वो शरीर धारण नहीं करता और वही बात फिर आने लगी अब विभाग में जो तीन विभाग बताए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं जाति आयु भोग अब इसका क्या अर्थ हुआ कि परमात्मा न तो जाति धारण करता है न कोई उसकी आयु है और न कोई उसका भोग है अब जाति किसे कहेंगे शरीर सारे सारी योनिया जाति ही तो हैं ये तो फिर वही अर्थ निकला कि परमात्मा शरीर धारण नहीं करता कहां तक आप बचेंगे सब वही अर्थ निकलेंगे सारे हम जो किसी महापुरुष को बोल देते हैं ईश्वर का अवतार है ये वो केवल इसलिए कि हम कुछ विशेष गुण उनमें देखते हैं जो साधारण मनुष्य में नहीं दिखाई देते तो हम उसको बहुत उच्च कोटि का स्थान देते हैं और उच्च कोटि का स्थान सबसे उच्च स्थान किसका होता है परमात्मा का तो हम वो स्थान दे देते हैं लेकिन वो केवल एक औपचारिक प्रयोग है। वास्तविकता का भी हमें पता रहना चाहिए कि वो भी गर्भ से उत्पन्न हुए थे उन्होंने अपना शरीर धारण किया उन्होंने भी सुख दुख भोगे अपने जीवन में और अंत में उनकी मृत्यु भी हुई सब काम हुए लेकिन ईश्वर इन सब से अछूता है तो क्लेश कर्म विपाक आगे आया आशय यहां आशय का अर्थ क्योंकि यहां शब्द पीछे कर्म आ चुका है तो कर्म से कर्माशय वाला अर्थ तो पीछे आ गया धर्मा धर्म रूप संस्कार अब ये जो आशय शब्द आ रहा है इसका अर्थ होगा वासना रूप संस्कार और ये वासना संस्कार ये आगे इसलिए भी दिया है कि ये जो पीछे तीन शब्द आ गए कौन कौन से क्लेश कर्म पिपा जैसे एक बार पीछे बात आई थी वृत्तियों की तो वृत्तियों में सबसे अंत में किसको रखा था सबसे अंत में पांचों वृत्तियों में स्मृति को क्यों रखा था अंत में क्योंकि स्मृति पीछे की चारों वृत्तियों से भी बन रही थी और स्वयं भी स्मृति से स्मृति बन रही थी ऐसे ही ठीक यहां पर भी घटाएंगे कि क्लेश कर्म और विपाक। अब आगे आ रहा है आशय अर्थात वासना तो वासना हमारी क्लेशों से भी बनती है कर्मों से भी बनती है और विपाक से भी बनती है हम्म, अविद्या की वासनाएं अविद्या में सारे क्लेश आ गए और जो हम कर्म करते हैं पाप और पुण्य हैं? पाप और पुण्य से एक तो हमारा कर्म से बन रहा है और दूसरा पाप और पुण्य करने के संस्कार भी बन रहे हैं वासना रूपी संस्कार वही बन रहे हैं और उन संस्कारों से उन कर्मों को करने में फिर हमारी प्रवृत्ति पैदा होती है तो वासना सबसे भयंकर होती है कर्म के फल तो कर्माशय के जो कर्म है वो तो फल भोग करके नष्ट हो जाते हैं लेकिन वासना नष्ट नहीं हो पाती ऐसे तो वासना कर्म क्लेशों से भी बनी कर्मों से भी बनी और कर्म के फलों से भी बनी हम जब सुख दुख का अनुभव करते हैं फल भोगते हैं तो उनसे भी हमारी वासना बनती है है सुखानुभूति दुखानुभूति और वहां सूत्र भी आएंगे है तो वासना बन रही हमारी इसलिए वासना को आशय को अंत में रखा है तो इनसे भी ईश्वर अछूता है अपराष्ट है इनमें से एक भी धर्म चारों में से ईश्वर में नहीं होता तो ऐसा यह ईश्वर पुरुष विशेष कहा गया इसके लिए क्योंकि अब जो अन्य पुरुष है जीवात्मा उसमें ये चारों बातें घटेंगी उसके अंदर क्लेश भी होते हैं कर्माशय भी बन रहा है और कर्माशय का विभाग भी हो रहा है और उनसे वासनाएं भी बन रही हैं इन चारों से परमात्मा पृथक है अलग है अपरामृष्ट है ऐसा वह पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है और ईश्वर शब्द का अर्थ ईश धातु जो आती है यह ऐश्वर्य अर्थ में है अब ईश धातु का अर्थ किया गया ऐश्वरीय और ऐश्वरीय शब्द बन रहा है स्वयं ईश्वर शब्द से अब यहां यह अर्थ सुलझेगा नहीं ऐसे क्योंकि ईश्वर शब्द से बनता है ऐश्वर्य और ईश्वर शब्द बन रहा है ईश धातु से और ईश धातु का ही अर्थ कर रहे हैं हम ऐश्वर्य कैसे अर्थ करेंगे आप लिपट गए ना आपस में बुलझ गए हमें अर्थ करना है ईश धातु का और अर्थ करने वाला शब्द लाए हम ऐश्वर्य अर्थ का वाचक अब प्रश्न फिर उठेगा कि ऐश्वर्य का क्या अर्थ होता है तो ऐश्वर्य का अर्थ करने का जब समय आया तो वहां हमने फिर धातु खोजी कि ऐश्वर्य किस शब्द से बना है पहले शब्द को पकड़ेंगे यहां एक और क्योंकि दो शब्द आ गए हैं बीच में एक क्रम है इनका धातु से पहले एक शब्द बना उससे फिर दूसरा शब्द बना शब्द से भी और शब्द बनते हैं तो ऐश्वर्य बना ईश्वर शब्द से पहले इस अर्थ को समझ लें हम कि ईश्वर से जो बना है ऐश्वर्य इसका अर्थ क्या होगा तो ईश्वर के जो कार्य होते हैं या ईश्वर के जो गुण हैं उन्हें कहते हैं ऐश्वर्य ईश्वर के कार्य और ईश्वर के गुण ये हो गए ऐश्वर्य और उसी अर्थ में धातु आ रही है अब ईश्वर और स्वयं ईश्वर शब्द उसी धातु से बना हुआ है जिससे ऐश्वर्य बना है तो इस तरह से ईश्वर का अर्थ हम अब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा हमारे कि जितने भी हम संसार में जो कार्य देख रहे हैं जिनको मनुष्य संपन्न नहीं कर सकता जो मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर हैं सारे जीवात्माओं की सामर्थ्य से जो बाहर हैं ये सारे कार्य इन सब कर्मों का करने वाला ईश्वर है और ईश्वर ईश्व धातु का अर्थ शासन भी लेते हैं जैसे राजा को क्या कहते हैं ईश्वर राजा का पर्यायवाची ईश्वर भी है क्यों कहते हैं राजा को ईश्वर क्योंकि वह प्रजा पर शासन करता है और परमात्मा सारे विश्व पर शासन कर रहा है इसलिए वह भी ईश्वर है तो ईश्वर शब्द का पूरा पूरा अर्थ उस परमात्मा में ही घटेगा राजा जो शासन कर रहा है उसकी थोड़ी सी प्रजा है और परमात्मा की अनंत प्रजा है वो सब प्रशासन कर रहा है ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर है अब आगे भाषा देखिए व्यास जी का पहले क्लेशों को लिया इन्होंने कौन से हैं, तो आपने व्याख्या तो सुनी ली है बहुत सरल शब्द लगेंगे अब ये कि अविद्या अविद्यादय क्लेशा अविद्या आदि आदि से जो चार और है वो भी ले लिये रा, अस्मिता राग द्वेश और अभिनिवेश इनको क्लेश कहते हैं और दूसरा शब्द कर्म आया था सूत्र में तो कर्म का अर्थ किया कुशल अकुशलानी कर्माणी कुशल कर्म कौन से कहलाएंगे पुण्य कर्म और अकुशल कर्म पाप कर्म इसको धर्म अधर्म से भी कह सकते हैं इसको शुक्ल और कृष्ण शब्द से भी कह सकते हैं कुशल कर्म हो गए शुक्ल और अकुशल कृष्ण कर्म हो गए और कुशल शब्द भी बड़ा यह रहस्यपूर्ण है ये ध्यान आ रहा है किसे कहते हैं कुशल कुछ अर्थ निकल रहा है इस शब्द से सुन करके। जो किया ये कुशल का अर्थ कहा <laughs> तो जो जो कुशलता से किया है वो तो वो, वो कुशल नहीं कहलाए कुशल शब्द का जो अर्थ क्या है वो कैसे निकालेंगे तो हाँ? तो कुछ घास होती है तो क्या उसे घास वाला भी करेंगे वो तुमने सुन लिया है कभी मैंने बोला होगा <laughs> तो ऐसा है कुश नाम की घास ठीक है वहीं से निकला है ये अर्थ कि कुछ नाम की घास जिन्होंने देखी होगी उनको पता होगा कि बहुत ही नुकीली होती है और उसकी जो धारियां हैं जो जो उसकी पत्ती होती है उसकी धारियां जो है कटीली होती है बहुत वो इतनी कटीली होती है सूक्ष्म कांटे होते हैं दिखाई नहीं देंगे आपको लेकिन आप उस पर हाथ डालें तो हाथ कट जाएगा तुरंत ही त्वचा तो कट जाएगी ब्लेड और नुकीली बहुत होती है हाँ ब्लेड की तरह तो उस घास को काट करके जो व्यक्ति ले आए वो होशियार हुआ कि नहीं <laughs> मैंने कुछ नहीं बोला अभी होशियार हुआ कि नहीं अच्छा अब वो क्योंकि कुश नाम की घास को काट करके लाया है तो हम अब कैसे व्यत्पत्ति करेंगे इसकी कुशान लाती कुशल जो कुश को ले आता है जो कुश को काट करके ले आता है उसे कहते हैं कुशल अब कुशल का तो अर्थ इतना ही हुआ कि कुश नाम की घास को काट करके लाने वाला बस इतना ही अर्थ है इसका अब इस अर्थ को हमने जब उस व्यक्ति में घटाया तो हम कहेंगे इसकी तो बहुत होशियार है ये बहुत बुद्धि तेज है कितनी समझदारी से और कितनी इसने जो है अपनी चतुराई दिखाई और उस घास को काट करके ले आया और इसके हाथ में कोई भी घाव नहीं हुआ कहीं त्वचा इसकी छिन्न नहीं हुई तो अब क्या भाव निकल रहा है अंदर से और कि इसकी बुद्धि बहुत तेज है अब तेज बुद्धि में यह शब्द आ गया प्रयोग में अब शब्द कुछ और ही था तो शब्दों में कैसे कैसे अंतर आता है परिवर्तन कैसे होते हैं अर्थों में और उनके मूल में कहां से चलते हैं वो कहां से कौन सा भाव छिपा हुआ है तो यहां जो है अब ये शब्द प्रयोग में आ गया चतुर व्यक्ति के अर्थ में जिसकी बुद्धि तेज है कार्य करने में हर कार्य करने में सफलता प्राप्त कर लेता है तो वहां कुशल शब्द का प्रयोग होने लगा तो कटिली घास होती है कुशल कुशाग्र का भी अर्थ वही है कुशलने घास वही हो गई और उसका अग्रभाग होता है बहुत नुकीला तो कुश का अग्रभाग कैसा हुआ नुकीला तो जिसकी बुद्धि कुश के अग्रभाग के समान होती है अर्थात तो नुकीली होती है सूक्ष्म विषय में भी घुस जाती है अर्थात सूक्ष्म विषय भी उससे अछूता नहीं रहता उसको भी पकड़ लेती है जैसे आप लोग इसमें सूक्ष्म विषय सुन रहे हैं सारे दर्शनों के ये तो आपकी बुद्धि पकड़ रही है कि नहीं तो आपकी बुद्धि कैसी है कु्र कु्रभा के, के समान। तो कुशाग्र बुद्धि लोग यहां बैठे हुए हैं सब अब क्योंकि बुद्धि में चतुर्ता बुद्धि का ये ईश्वर कब देता है पुण्य कर्मों से हैं बुद्धि की चतुर्ता बुद्धि का चातुर्य ईश्वर कब देगा हमारी बुद्धि अच्छी कब बनाता है वो पुण्य कर्म होने पर तो पुण्य कर्मों का नाम भी कुशल हो गया अब ये शब्द कहां कहां से घूमता हुआ आया और यहां कर्म अर्थ निकल रहा है क्या घास लाने वाला <laughs> और उसी का उल्टा कर दिया अकुशल तो कुशल अकुशलानी कर्माणी ये कर्म होते हैं हमारे दोनों प्रकार के अब ये कुशल अकुशल शब्द लिया है उन्होंने यहां पर उन्होंने निष्काम कर्म शब्द को नहीं लिया है। ठीक है ना अर्थात यहां जो शब्द है ये ये पाप और पुण्य का वाचक है क्यों निष्काम कर्म क्यों नहीं लिया वो भी तो कर्म होते हैं निष्काम कर्म इसलिए नहीं लिया कि पहली बात तो ये है कि वो क्लेशों से युक्त होकर के नहीं किए जाते और पीछे क्लेश शब्द आ चुका है तो संगति भी तो जोड़ेंगे साथ में थोड़ी सी प्रसंग चल रहा है जो प्रकरण चल रहा है वो क्लेशों से प्रारंभ किया इन्होंने तो क्लेशों से युक्त होकर के निष्काम कर्म होंगे या कि पापर पुण्य होंगे तो वही लेंगे फिर आगे आ रहा है विपाक तो विपाक भी पाप पुण्य कर्मों का होता है या निष्काम कर्मों का होता है इसलिए यहां पर निष्काम शब्द को नहीं लिया गया है तो तत्फलम विपाक उसका फल कहलाता है विपाक अब आगे अन्य चर्चा कल को करेंगे समय भी हो गया है प्रणोध्वनि हो